आप सबको नमन करता हूं और अपनी बात रखता हूं। मुझे जो किताब दी गई है जिस विषय पर बोलना है वो है ददरिया व अन्य लोक गीत। यहाँ शकुंतला यहाँ अनुपमा शर्मा जी का जो तात्पर्य आशा है अन्य लोक गीत का छत्तीसगढ़ी के अन्य लोक गीत से नहीं है छत्तीसगढ़ के निकट के अंचल या निकट के इलाके जो थोड़े बहुत हमारे इलाके से टच करते हैं और प्रभावित होते हैं उससे है इसके अंतर्गत अवधी, मगही बुंदेली और भोजपुरी इन भाषाओं में भी लोकगीतों को उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है उनके एक एक दो दो उदाहरण रखते हुए बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा। वास्तव में आज से एक महीने पहले मीटिंग हुई थी इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए उस समय मुझे ये विषय दिया जा रहा था तो मैं डर गया था कि ददरिया दरिया का द मैं नहीं जानता और द के बाद तो और दरिया है मतलब तो दो दो दरिया मैं कैसे पार करूंगा दूसरी दूसरे बार श्रीवास्तव जी और मैडम मिता अग्रवाल अपना उद्बोधन दे रही थी डर गया था कि वो सब ददरिया में 36 पेज बोलने वाले हैं और इनका भी विषय ददरिया है तो उसके बाद मेरे लिए क्या बचेगा चलिए कुछ बातें बच गई है जो मैं अब तक ले जाऊंगा ददरिया को मैं परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। ददरिया द्विपदी पद्य है जो दोहा से मिलता जुलता है पर छंदबद्ध नहीं होता तुकांत जरूर होता है ददरिया एक लोकगीत है जो श्रृंगार रस पूर्वों में पहले श्रृंगार रस इसमें मुख्य तत्व रहता था पर धीरे धीरे इसमें कबीर के दर्शन सतनाम दर्शन समसामिक दर्शन और बहुत सारी बातें राजनीति की बातें राष्ट्रप्रेम की बातें भी आने लगी ददरिया को जैसा अग्रवाल जी ने बताया मिता अग्रवाल जी ने कि अशिष्ट माना जाता था और गांव घर गली में नहीं गाया जाता था ये मैदानों में या खलियानों में या खेतों में गाया जाता था प्रेमी और प्रेमिका के बीच के संवाद की ये पद्य है और आशु कविता के रूप में इसकी पहचान थी इसके चार प्रकार होते हैं ठाठ सामान्य साल् और गढ़ा कुछ लोगों ने ददरिया को छंदबद्ध करने का प्रयास किया पर बाद में बहुतों ने इसका विरोध किया कि इससे इसकी पारंपरिकता खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी अतः इसे छंद करने का न प्रयास किया जाए जिस तरीके से पौराणिकता पुरा, से चली आ रही उसी तरीके से चलना चाहिए निकट के अंचल में इसका प्रभाव कुछ न कुछ देखने मिलता है जो अवधी मग, मगही बुंदेली और भोजपुरी निरूपा माँ जी ने अपने अध्ययन में इसका तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ विश्लेषण किया है मैं एक एक उदाहरण रखूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा श्रृंगार भाव में ददरिया का एक उदाहरण है मखना कुंदरू आलू के झोर मखना कुंदरू आलू के झोर तोला देख के टूरी झूमते दिल मोर यह ददरिया पर है तो बुंदेली में उसी भाव से श्रृंगार भाव से उनका उदाहरण है बादल बरसे चमके आयलोर बलमुआ नयन नयन मिलावे भूल गई सब सुदिवा बघेली में उन्हें उदाहरण रखा है दाल तरबरिया गहन गोरी तोहिन छोड़ो मुलुक तजीदेव अन्य भाषा के बारे में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है इसलिए कुछ कुछ चीज़ें समझ में भी मुझे नहीं आती पर जिस तरीके से लिखा गया उसे मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं विराह भाव में ददरिया का एक उदाहरण है जिनगानी पहागे लेके तोर नाव मरत खानी आ जाबे छू लेते तोर पाओ ये विराह में ददरिया का एक रूप है बुंदेली में उसका उदाहरण दिया है दीदी ने लू लपट सो सुख जून जो नदियन की जलधार ताको दुख लक तलमैन के छाती होत दरार भोजपुरी में विरह के उदाहरण बादल बरसे बिजरी चमके जीवरा कूहे मोर सखियां सैया घर न आईले पानी बरसत लगेला मोर अखियां गौना के गीत में ददरिया है नवा सड़क मां रेंगे हाथी तोर पहली पठौनी कसे है झापी बघेली में उदाहरण भैया के छे तीहे खिरकी मुहार कुहकत जयी है प्राण हमार कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है भाषा की भाषा की जानकारी ना होने या बोली की जानकारी ना होने कारण टोटा टोनका में ददरिया का एक उदाहरण है पानी ल पिए पसर करके मुर भोजली ल मारे कसर करके भोजपुरी में उन्होंने उदाहरण दिया है जनक दुलारी गेलन फुलवारी लेके के सखियन द संग चंपा चटक चमेली तोड़लन चीर गुलाबी रंग सौतन का दर्द ददरिया में पंड्री बुम्बर के सपूत कांटा रोटी माड़े है पठेरा सऊद बांटा बुंदेली में लिखा है कि कांटा बुरी करील का और बदरी का घाम सऊद बुरी है चून की साझे को का काम भोजपुरी में एक उदाहरण देखिए कैसे जिए दुई हुई नारी बड़की कहे हम कंगना बढ़ईवो छोटकी कहे कंगना बारी बारी पहली के रूप में भी ददरिया बघेली मघी में कहा गया है एक उदाहरण पहली का ददरिया में पेड़ न पत्ता ऊपर बड़ा छत्ता बघेली में लिखते हैं लाल गैया बैठत जाए करिया गैया भागत जाए मघी में एक उदाहरण लाल गैया खर खाए पानी पिए मर जाए राष्ट्र बोध पर ददरिया का एक उदाहरण है खादी ल पेनो और चरखा ल काटो सुराज के झगड़ा सब जन बांटो बुंदेली में उसी तरह एक उदाहरण हुकुम गांधी का निभाओ प्यारे बन्नी हुकुम गांधी का निभाव प्यारी बन्नी विदेशों को वापस भगाओ प्यारी बननी एक विशेष उदाहरण जो बिल्कुल बगेली से मिलता बगेली बिल्कुल उसके आसपास मिलता जुलता उदाहरण है बटकी में बासी और चटकी में चुटकी में नून ददरिया में है बटकी में बासी और चुटकी में नून में गावत हदरिया ते खड़े खड़े सुन बघेली में लिखती हैं बटकी में बासी चिमटी माँ नून में गाऊ ददरिया चितई दई के सुन चितई सुन। अंत में मैं कहना चाहूंगा दरिया व अन्य गीत शीर्षक से लिखी डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी की किताब पठनी व प्रणम्य है शायद ऐसे ही प्रयोगों से साहित्य को नया आयाम मिलता है अतः ऐसे प्रयोग करते रहना चाहिए कुछ नई चीजें पैदा हो सकती है उनके इस कार्य को साहित्य बिरादरी के द्वारा रिकोग्नाइज किया जाना चाहिए वह उन्हें शुभकामनाएँ व आशीर्वाद देना चाहिए इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जय भारत जय छत्तीसगढ़